पतंजल योग सूत्र समाधिपाद तत्प्रतिषेधार्थम एकभ्यास बत्तीस उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए कुछ समय तक के लिए मन को किसी विशिष्ट विषय के आकार में परिणत करने की चेष्टा करने से पूर्वोक्त विघ्न दूर हो जाते हैं यह उपदेश अत्यंत साधारण रूप से दिया गया है अगले सूत्रों में यही उपदेश विस्तृत रूप से समझाया जाएगा और विशिष्ट ध्येय विषयों के संबंध में इस साधारण उपदेश का प्रयोग मतलाया जाएगा एक ही प्रकार का अभ्यास सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकता इसीलिए विभिन्न उपायों की बात कही गई है प्रत्येक मनुष्य स्वयं यथार्थ अनुभव द्वारा अपने लिए जो उपाय सहायक है उसे चुन ले सकता है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख चित्त प्रसादनम तैंतीस सुख दुख पुण्य और पाप इन भावों के प्रति क्रमशः मित्रता दया आनंद और उपेक्षा का भाव धारण कर सकने से चित्त प्रसन्न होता है हम में ये चार प्रकार के भाव रहने की चाहिए यह आवश्यक है कि हम सबके प्रति मैत्री भाव रखें दिन दुखियों के प्रति दयावान हो लोगों को सत्कर्म करते देख सुखी हों और दुष्ट मनुष्य के प्रति उपेक्षा दिखाएँ इसी प्रकार जो भी विषय हमारे सामने आते हैं उन सब के प्रति भी हमारे यही भाव रहने चाहिए यदि कोई विषय सुखकर हो तो उसके प्रति मित्रता अर्थात अनुकूल भाव धारण करना चाहिए इसी तरह यदि हमारी भावना का विषय दुखकर हो तो हमारे अंतकरण को उसके प्रति करुणापूर्ण होना चाहिए यदि वह कोई शुभ विषय हो तो हमें आनंदित होना चाहिए तथा तो अशुभ विषय होने पर उसके प्रति उदासीन रहना ही श्रेयस्कर है इन सब विभिन्न विषयों के प्रति मन के इस प्रकार विभिन्न भाव धारण करने से मन शांत हो जाएगा मन की इस प्रकार के विभिन्न भावों को धारण करने की असमर्थता ही हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश गड़बड़ी एवं अशांति का कारण है मान लो किसी ने मेरे प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया तो मैं तुरंत उसका प्रतिकार करने को उद्यत हो जाता हूँ और इस प्रकार बदला लेने की भावना ही यह दिखाती है कि हम चित्त को दबा रखने में असमर्थ हो रहे हैं वह उस वस्तु की ओर तरंगाकार में प्रवाहित होता है और बस हम अपने मन की शक्ति खो बैठते हैं हमारे मन में घृणा अथवा दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में जो प्रतिक्रिया होती है वह मन की शक्ति का अपचय मात्र है दूसरी ओर यदि किसी अशुभ विचार या घृणा प्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाए तो उससे शुभ करी शक्ति उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार के लिए संचित रहती है यह बात नहीं कि इस प्रकार के संयम से हमारी कोई क्षति होती हो वरन उससे तो हमारा आशातीत उपकार ही होता है जब कभी हम घृणा अथवा क्रोध की वृत्ति को संयत करते हैं तभी वह हमारे अनुकूल शुभ शक्ति के रूप में संचित होकर उच्चतर शक्ति में परिणित हो जाती है